प्रश्नोत्तर दीप माला वेदांत जिज्ञासा बेहदारण्य उपनिषद में कहे गए नित्य दृष्टि नित्य श्रुति आदि का क्या तात्पर्य है क्या यह माया से भिन्न परमात्मा की कोई शक्ति है समाधान विद्युत से बल्ब में प्रकाश हो रहा है यह नित्य प्रकाश नहीं है उपाधि के कारण है इसलिए अनित्य है पर यह प्रकाश विद्युत में है या नहीं विद्युत में प्रकाश है और वह नित्य है अन्यथा बल्ब में कैसे आता अंतर इतना है कि विद्युत में अभिव्यक्त नहीं है जबकि बल्ब में उपाधि होने से प्रकाश अभिव्यक्त हो जाता है बल्ब को प्रकाश विद्युत से ही मिल रहा है परंतु प्रकाश का जो रूप विद्युत में है वह ऐसा नहीं है जैसा हमें बल्ब में दिखता है इसी प्रकार साक्षी प्रकाश और मन आदि से होने वाले प्रकाश में महान अंतर है भगवान भाष्यकार ने भाष्य में जगह जगह कहा है कि स्रोत्रादि इंद्रियों के संबंध से होने वाले जो श्रुति दृष्टि विज्ञप्ति आदि वृत्ति ज्ञान हैं वे अनित्य है औपाधिक है क्योंकि वे उपकरण के माध्यम से होते हैं आत्माजी में जो चेतनता अर्थात ज्ञान रूपता है वह नित्य है वही चेतनता स्रोत्रादि कारणों के करणों के द्वारा अनित्य श्रुति दृष्टि आदि के रूप में प्रकट होती है आत्मा की चेतनता ही नित्य श्रुति नित्य दृष्टि है और वेदांत के अनुसार वह चेतनता आत्मा का स्वरूप ही है केनोपनिषद में केने सितम पदति प्रेसितम मन मंत्र के द्वारा इंद्रिय ज्ञान और प्रवृत्तियों के मूल को जब पूछा गया तो उत्तर में स्वरूप आत्मा को ही बताया गया आगम ग्रंथों में इस चेतनता को शक्ति मानते हैं वहाँ भी शिव और शक्ति में अभेद ही माना गया है यदि आप कहें कि विद्युत में जो प्रकाश का रूप है उसे हम समझ नहीं पाते तो ऐसा इसलिए होता है कि विद्युत इदम है आपसे भिन्न है जबकि साक्षी आपका अहम है इदम नहीं इसलिए साक्षी में जो दृष्टि श्रुति आदि है उन्हें आप समझ सकते हैं क्योंकि आप ही साक्षी हैं माया सृष्टि के लिए है सारी सृष्टि माइक ही है इसका स्वतः अस्तित्व नहीं है यह स्वरूप में कल्पित है इसके द्वारा सारा व्यवहार होता है परंतु यह स्वरूप भूता शक्ति नहीं है जिज्ञासा अपरोक्ष ज्ञान के लिए निधिध्यासन क्यों आवश्यक है सजातीय वृत्ति का प्रवाह और विजातीय प्रत्यय का तिरस्कार क्या यही इसका स्वरूप है समाधान आपने किसी ग्रंथ में पढ़ लिया कि सत्य बोलना चाहिए पढ़ तो लिया पर इसे कोई विशेष महत्व नहीं दिया सोचते हैं कि व्यवहार में थोड़ा झूठ बोलना ही पड़ता है पर शास्त्र को देखेंगे तो वहाँ पहला उपदेश यही है सत्यम वध इसके बाद कहा गया है धर्मम चर तब विचार होता है कि सत्य यदि सामान्य होता तो धर्मम चर से ही काम हो जाता परंतु अलग से सत्यम वध कहा है इसका अर्थ है कि शास्त्र सत्य को बहुत महत्वपूर्ण मानता है जब आप इस प्रकार पूर्वापर का विचार करेंगे तब आपके मन में यह पक्का होगा कि सत्य बोलना ही चाहिए मनन करते करते आपको सत्य का महत्व निसंदिग्ध रूप से बुद्धिस्त हो जाएगा पर अभी भी आप सत्य पर आरूढ़ नहीं हैं संस्कारवश कभी झूठ भी बोल देते हैं जिस दिन आप सत्य पर आरूढ़ हो जाएंगे कभी भूल से भी झूठ नहीं बोलेंगे उस दिन सत्य संबंधी निर्ध्यासन पूरा हो जाएगा इसी प्रकार आप वेदांत वाक्यों का श्रवण करते हैं तो आपको स्वरूप के विषय में ज्ञान होता है कि मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हूँ मनन के द्वारा इस ज्ञान को निस, निसंदिग्ध करते हैं परंतु अनेक प्रतिबंध रहते हैं जिनके कारण आप इस ज्ञान में आरूढ़ नहीं हो पाते मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हूँ ऐसी अनुभूति नहीं हो पाती बुद्ध में निर्णय होने और आरूढ़ होने के बीच जो प्रयास है वह निधिध्यासन है यह अनुभूति के प्रतिबंधों को हटाने के लिए आवश्यक है निधिध्यासन रूप प्रयास की परिसमाप्ति होने पर आप मनन द्वारा किए गए निश्चय में आरूढ़ हो जाते हैं निधिध्यासन एक निष्ठा है अर्थात मनन से स्वरूप के विषय में जो निर्णय किया तनिष्ठ उसमें स्थित हो जाना ही मुख्य निधि ध्यासन है प्रतिबंध दूर करने के लिए ही जो प्रयास है वह इसमें सहायक होता है अहम ब्रह्मास्मि। इस वाक्य को शास्त्र से सुनकर इसकी आवृत्ति अर्थात सजाति वृत्ति का प्रवाह करना उपासना है निधिध्यासन नहीं निधिध्यासन में संपूर्ण अनात्म वृत्तियों का तिरस्कार तो हो रहेगा परंतु अनुभूति में प्रतिबंध अनेक प्रकार के हो सकते हैं अतः उनकी निवृत्ति मात्र सजाति वृत्ति के प्रवाह से होगी ऐसा नहीं कर सकते